शरणागत शरणागत मंदिर में आरती हो गई श्री कृष्ण कपड़े कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हैं महेंद्र जमीन पर बैठे हैं महेंद्र पहले पहल श्री केशवसेन के ब्रह्म समाज में हमेशा जाया करते थे श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर वहाँ नहीं जाते हैं श्री रामकृष्ण सदा जगन माता के साथ वार्तालाप करते हैं यह देख वे बड़े विस्मित हुए हैं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 चराचर विश्व में प्राप्त हैं महेंद्र मैं समझता हूँ कि वे चेतन के भी चेतता हैं श्री राम को अब उसी भाव में रहो खींचा तान करके भाव बदलने की आवश्यकता नहीं है धीरे धीरे जान सकोगे कि वह चेतनता उन्हीं की चेतनता है वह ही चैतन्य स्वरूप हैं अच्छा तुम्हारा धन दौलत पर मोह है महेंद्र जी नहीं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 महेंद्र और दूसरी श्रेणी के लोग जो पूर्ण अज्ञानी है वे मानो मियादी बुखार से पीड़ित हैं वे मृत्यु के समय बेहोश हो जाते हैं और उससे उन्हें मृत्यु की यंत्रणा का अनुभव नहीं होता श्री रामकृष्ण देखो ना, धन रहने से भी क्या जयगोपाल सेन कितने धनी हैं परंतु हैं दुखी लड़के उन्हें उतना नहीं मानते महेंद्र संसार में क्या केवल निर्धनता ही दुख है इसके अतिरिक्त छह रिपू भी हैं